आध्यात्मरामण बालकांड सर्गतीन श्रद्धया हूयग्न तप्त जाबून प्रभ पायसपात्र गृहत्वाच हव्यवाट यज्ञानुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धापूर्वक आहुति देने पर तप्त सुवर्ण के सम दिप्यमान हव्यवाहन भगवान अग्नि एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले ग्रहण पायस दिव्यम पुत्रियम देवनिर्मितम निर्मित परमात्मानम परमात्मान पुत्र संशय हे राजन यह देवताओं की बनाई हुई पुत्र प्रदायनी दिव्य पायस खीर लो इसके द्वारा तुम निस्संदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप से प्राप्त करोगे पायस दत्वाी सोंतरदे नल व व वंदे मृिषादूलौराज मनोरथ वसीष ऋष्य श्रृगाभ्या तो ददौ हभी कौसल्याय सक्य प्रयत्नतः अग्निदेव ऐसा कहकर और वह राजा को देकर अंतर्ध्यान हो गए तदनंतर राजा ने सफल मनोरथ हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ और ऋष्ट सिंह की चरण वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वह हवि महारानी कौशल्या और कैकई में आधी आधी बाट दी तथा सुमित्रा संप्राप्ता जगृ पौत्रिकम चरुम कौसल्या तो स्वभागा ददौ तस्दान तदनंतर उस पुत्र देने वाले चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी भी वहाँ आ पहुँची इस पर कौसल्याजी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग में से आधा उन्हें दे दिया के, के स्वभागा ददौ प्रेते समन्विता उपभुज्य चरुण सर्वा स्त्रीयों गर्भ समन्विता तथा तो कई कई ने भी प्रीतिपूर्वक अपने भाग में से आधा सुमित्रा को दिया इस प्रकार उस हवि को खाकर सभी रानियां गर्भवती हो गई देवतायुरे जुस्ता स्वभाषा राज मंदिरे दसमें मासिक कौशल्या सुशुभे पुत्र अद्भुत वे तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी फिर दसवां महीना लगने पर कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया मधुमासे से सिते पक्षे नवम्याम करकटे शुभे पुनर्वस्वी क्षस उच्चस्थे गृह पंच मे संषणि सम्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरास जगन्नाथ परमात्मा सनातन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय जबकि पांच ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि पर थे तब मध्यान्ह में सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ उस समय आकाश दिव्य पुष्पों की वर्षा से पूर्ण हो गया नीलोत्पल दल श्याम पीतवासा चतुर्भुज जलचारूढ़ नेत्रात सुरतकुंडल जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण है पीतांबर पहने हुए हैं और चार भुजाएं धारण किए हैं तथा जिनके नेत्रों के भीतर का भाग अरुण कमल के समान शोभायमान है कानों में कांतिमान कुंडल सुशोभित है सहस्त्रार्क प्रतीकाश किरेटी कुंचितालक शंख चक्र गधा पद्म मनमाला विराजित हजारों सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है जिनके सिर पर प्रकाशमान मुकुट और घुंघराली अलके हैं हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा गले में वैजंती माला विराजमान है अनुग्रह्येन्दु सूचक स्मित चंद्रिक करुणारस संपूर्ण विशालोत्पलोचन शीवस हार केयूर नुपुरादे विभूषण जिनके मुख कमल पर हृदयस्थ अनुग्रह रूपी चंद्रमा की सूचना देने वाली मुस्कान रूप चंद्रिका छिटक रही है जिनके करुणा रस पूर्ण नयन कमल दल के समान विशाल है तथा जो श्रीवस्त्र हार खेजूर और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित है